तीन बार ईश्वर के मुख्य नाम ओम का उच्चारण और उच्चारण करते समय मन में पिताजी अथवा माताजी इन शब्दों का जप चलता रहे और जब श्वास अंदर लेंगे उस समय भी ओम ओम माता जी इस रूप में जब चलता है दिन भर जो हम ईश्वर को बोले रहते हैं ईश्वर के संबंधों को भी बोले रहते हैं ऐसा प्रयोग करने से ईश्वर की स्मृति होगी और ईश्वर के साथ जो हमारे संबंध हैं वो भी हमें याद रहेंगे तीन बार वो उनका उच्चारण कर अनुष्ठान से अनेक लाभ होते हैं जब आसन दृढ़ हो जाता है तो ध्यान करने में अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता और उपासक धूप प्यास सर्दी गर्मी आदि को भी सहन कर लेता है उसकी सहन शक्ति बढ़ती है और आसन की सिद्धि का उपाय क्या बताया है प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्ति ज्ञान शरीर के सभी अंगों में जो कृष्ण हो रहा है उसको शिथिल कर दें और दूसरा प्रयोग क्या करना है अनंत समापत्ति अनंत का क्या अर्थ है और समापत्ति का क्या अर्थ है एक होती है समाधि और एक होती है समापत्ति समाधि भी चित्त की सभी भूमियों में होती है चित्त की सभी अवस्थाओं में होती है और जो समापत्ति है वो केवल एकाग्र और निरुद्ध अवस्था में होती है चित्त की समापत्ति और समापत्ति का अर्थ होता है तदाकार हो जाना जिस विषय के साथ मन जुड़ा हुआ है जिस विषय का चिंतन कर रहा है उस मन के तदाकार उसके आकार जैसा हो जाना ये समापत्ति कहलाती और अनंत का अर्थ है परमात्मा ईश्वर का नाम अनंत भी है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म अर्थात आसन को सिद्ध करने के लिए एक तो हमें यत्न को शिथिल करना पड़ेगा और दूसरा अपने मन को हम ईश्वर में लगा दें ईश्वर सर्वत्र परिपूर्ण हो रहे हैं अनंत अनंत तक और स्थिर हैं उस ईश्वर में उसकी स्थिरता में ईश्वर की व्यापकता में अपने मन को लगा दें तो उससे आसन की सिद्धि हो जाती है और आसन से हमारे अविद्या आदि कलेश भी क्षीर्ण होते हैं जब हम आसन को सिद्ध करने का अभ्यास करते हैं तो उस अभ्यास के दौरान हमारे अविद्या आदि कलेश भी तमो होते हैं कमजोर होते हैं दुर्बल होते हैं इसमें क्या प्रमाण है योग अंग अनुष्ठान्थ अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति आविवेक ख्या योग के अंगों का अनुष्ठान करने से अशुद्धि का क्षय होता है अशुद्धि क्या है आदि कलेश आसन योग का एक अंग है तो उसके अनुष्ठान करने से अविद्या आदि कलेष क्षीण होते कमजोर होते जिस समय हम आसन का अभ्यास कर रहे होते हैं मन में ईश्वर का चिंतन कर रहे होते हैं और शरीर के सभी प्रयत्न शिथिल रखते हैं उस दौरान हमारा कोई भी संबंध सांसारिक किसी वस्तु या व्यक्ति के साथ नहीं होता उस समय हमारे चित्र के अंदर ना राग चल रहा होता है ना द्वेष चल रहा होता है ना लोभ चल रहा होता है ना भय चल रहा होता है ना क्रोध चल रहा होता है अर्थात जिस काल में हम आसन का अभ्यास कर रहे होते हैं उस काल में अविद्या आदि कलेशों के संस्कार दबे रहते हैं उनको उभरने का अवसर नहीं मिलता जब आलंबन सामने आता है तब अविद्या आदि कलेशों के संस्कार जागते हैं उभरते हैं और आसन के अभ्यास के काल के समय में उन कलेशों के जो आलंबन हैं उनके उपस्थित ना होने पर वो क्लेश उभरते नहीं हैं और कमज़ोर भी होते हैं कैसे कमज़ोर होते हैं शरीर है आप शरीर को भोजन देंगे तो शरीर बढ़ेगा पुष्ट होगा और शरीर को भोजन देना बंद कर देंगे तो क्या होगा शरीर दुर्बल होना शुरू हो जाएगा इसी प्रकार से इन अविद्या आदि कलेशों के इन अविद्या आदि कलेशों के जो संस्कार हैं इनका भोजन क्या है इनका भोजन है आलंबन। जब आलंबन इनके सामने आएगा तो ये बढ़ेंगे जागेंगे उभरेंगे और जब इनका भोजन बंद कर दिया जाएगा आलंबन हटा दिया जाएगा तो ये क्या है धीरे धीरे कमज़ोर होने लगे हैं तो आसन के अभ्यास से ये भी लाभ होता है कि हमारे अभिद्यादि कलेशों के जो संस्कार हैं वो कमज़ोर होते हैं उस समय कोई राग द्वेष वाली स्थिति नहीं होती संसार के किसी व्यक्ति और वस्तु के साथ संबंध हमारा नहीं है योग का एक अंग है प्रत्याहार प्रत्याहार के विषय में ऋषि दयानंद जी लिखते हैं कि जब उपासक भाव रूप में बताता हूँ जब उपासक मन को जीत लेता है तो मन को जीतने से इंद्रियों को जीतना स्वतः हो जाता है सरल हो जाता है मन को जीत लिया तो इंद्रिया भी अपने आप जीत ली जाती है इसको एक उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे मान लीजिए कोई विद्वान है दूसरे मत संप्रदाय का आपने उसको वैदिक धर्मी बना लिया अब वैदिक धर्मी उस विद्वान के बन जाने पर उसके जितने भी शिष्य प्रशिष्य हैं, वो भी क्या है वैदिक धर्म में आ जाएंगे इसी प्रकार से जब मन को हम जीत लेंगे तो इंद्रियां भी हमारी जीत ले जाएगी इंद्रियों को जीतने का मतलब क्या है इंद्रिय का कोई विषय सामने आने पर हम उस विषय से प्रभावित ना हों राग द्वेष से युक्त ना हों। यह है इंद्रियों को जीतना कोई ऐसा व्यक्ति आपके सामने आ गया जो आपका विरोध करता है अपमान करता है निंदा करता है तो उसको देखकर भी आपके मन के अंदर द्वेष क्रोध उत्पन्न ना हो कोई ऐसा व्यक्ति आपके सामने आ गया जो आपका मित्र है संबंधी है सहयोगी है आपकी बहुत सहायता करता है उसके सामने आने पर उसको देखकर भी आपके मन के अंदर कोई राग की व्यक्ति उत्पन्न ना हो ये कहलाता है मन को जीतना इंद्रियों को जीतना प्रत्याहार का फल आज सवेरे बताया था क्या होता है प्रत्याहार का फल प्रत्याहार से मनुस्मृति का प्रमाण है संग दोष को भस्मीभूत करें प्रत्याहार से संग दोष भस्मीभूत होता है संग दोष किसे कहते हैं व्यक्ति और वस्तुओं के साथ रहने से जब हम किन्हीं व्यक्तियों के साथ बहुत लंबे समय तक रहते हैं के लिए वस्तुओं के साथ बहुत लंबे समय तक उनके साथ संबंध होता है तो उनके प्रति राग द्वेश उत्पन्न हो जाता है इसको कहते हैं संघ दोष उस व्यक्ति के दोषों को देखने से द्वेष उत्पन्न हो जाएगा जो लंबे समय तक हमारे साथ रह रहा है उस व्यक्ति के गुणों को विशेषताओं को देखने से राग उत्पन्न हो जाएगा ऐसे ही पदार्थों के विषय में होता है जड़ पदार्थों के विषय तो प्रत्याहार से संग दोष भस्मीभूत होता है नष्ट होता है अर्थात हमारे राग द्वेश जो व्यक्ति और वस्तुओं के प्रति होते हैं वो कम होते हैं नष्ट होते हैं प्रत्याहार से और प्रत्याहार का फल ऋषिद्यानंद जी लिखते हैं कि मन को जीत लेने से उपासक फिर जिस विषय में अपने मन को चलाना चाहता है लगाना चाहता है उस विषय में वो लगा लेता है और फिर उसको सत्य में ही प्रीति होती है असत्य में प्रीति नहीं होती ये प्रत्याहार का फल है और प्रत्याहार की सिद्धि कब होगी जब हम मन को वश में करेंगे मन को वश में करने वाला जितेंद्रिय कहलाता है और जितेंद्रिय बनने का उपाय क्रिया योग है यम नियम आदि योग के अंगों का अनुष्ठान तो करें ही परंतु तप स्वाध्याय और ईश्वर पर निधान इसके ऊपर अधिक बल दें कर्तव्य का पालन करते हुए धर्म का पालन करते हुए कष्ट भी होता है अपमान भी होता है विरोध भी होता है प्रतिकूलताएं भी आती हैं, तो उनके उपस्थित होने पर दुखी ना हो कर्तव्य का धर्म का पालन करते हुए सम्मान भी मिलता है सुख भी मिलता है अनुकूलताएँ भी आती है तो उनके प्राप्त होने पर हर्षित ना हो ये है तप ना शोकग्रस्त हो ना प्रसन्न इसी प्रकार से विद्या की प्राप्ति के लिए विद्या की प्राप्ति करते समय बाधाएं आती है कष्ट आते हैं शरीर साथ नहीं रहता मन नहीं लगता और भी बाहर की प्रतिकूलताएँ है, होती हैं लोग अपमान करते हैं विरोध करते हैं निंदा करते हैं बाधाएं डालते हैं तो उनके उपस्थित होने पर दुखी ना हो और विद्या की प्राप्ति में लोग देखते भी विद्या प्राप्त कर रहा है अच्छा कार्य करता है सहयोग देते हैं सम्मान करते हैं तो उस सम्मान सहयोग के मिलने पर प्रसन्न ना हो तब है इसी प्रकार से योग की सिद्धि के लिए हम योग को सिद्ध करने के लिए प्रयास कर रहे हैं प्रतिदिन ध्यान में समय लगाते हैं चिंतन मनन करते हैं निर्दयासन करते हैं तो कोई अपमान करेगा कोई विरोध करेगा कोई हमारा सम्मान करेगा कोई हमको अच्छा मानेगा तो इनके उपस्थित होने पर भी हम ना हर्षित हों ना शोकग्रस्त हो ये तप है और इस तप के करने से व्यक्ति जितेंद्रिय बनता है अर्थात मन उसके नियंत्रण में हो जाता है और प्रत्याहार को वो सिद्ध कर लेता है स्वाध्याय मोक्ष विधायक ग्रंथों को पढ़ना आपने एक बार सत्याग प्रकाश पढ़ लिया आर बीजी ने पढ़ ली और पढ़कर अलमारी के अंदर रख दी ये स्वाध्याय नहीं है बार बार पढ़ना प्रतिदिन पढ़ना पूज्य स्वामी सत्यपति जी महाराज आपने जाना होगा वो ऋषिकृत ग्रंथों को ही पढ़ते रहते हैं आया विघनय पढ़ रहे हैं आर्द्यक्ष रथमाला पढ़ रहे हैं सत्याग प्रकाश पढ़ रहे हैं, ऋग्वेद भाष्य पढ़ रहे हैं, अथवा योग दर्शन पढ़ते हैं और कोई दूसरा चीज पढ़ते हैं और पढ़ते पढ़ते वो पुस्तकें घिस गई कितनी बार सैकड़ों बार पढ़ लिया तो बार बार पढ़ना स्वाध्याय उसको कभी कभी ऐसा होता है कि ये तो पढ़ लिया उसको दोबारा क्या पढ़ना ऐसी इच्छा पढ़ना ये तो पढ़ रखा है दोबारा क्या पढ़ना नई चीज़ पढ़ने की इच्छा होती तो वहाँ पर भी मन को रोकना होता हमें स्वाध्याय कौन सा करना ऐसा स्वाध्याय करना है जिससे कि हमारे अविद्या आदि कलेशों के जो संस्कार है उनके ऊपर चोट पड़े, वो निर्बल ऐसा स्वाध्याय ना करें जिससे कि अविद्या आदि कलेश हमारे बड़े लौकिकता बढ़े हम आध्यात्मिकता से दूर हो जाए और ऐसे ग्रंथों को बार बार पढ़ना नियम बना लें जैसे सिख हैं उनके यहाँ गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ होता पढ़ते है पढ़ते हैं रोज पढ़ते हैं पाठ इसी प्रकार से वेद के लिए विधान किया गया कि वेद का पढ़ना धुणाना सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है धर्म के साथ परम जोड़ दिया परम धर्म है प्रतिदिन उसको पढ़ना चाहिए तो इस प्रकार तीसरा है ईश्वर परिधान, अर्थात अच्छे कार्यों को करते समय निष्कामता से उन कार्यों को करें सकामता से ना करें सकामता से यदि कार्य करेंगे तो मन के ऊपर नियंत्रण नहीं होगा सकामता से करेंगे सम्मान की इच्छा से करेंगे सुख सुविधाओं की इच्छा से करेंगे तो वो सम्मान नहीं मिलेगा सुख सुविधाएं नहीं मिलेगी तो द्वेष होगा और सम्मान मिलेगा तो राग होगा सम्मान की इच्छा से सुख सुविधाओं की इच्छा से कोई कार्य करेंगे वो तो आपने इच्छा बना और वो सम्मान मिला वो सुख सुविधाएँ मिली तो राग उत्पन्न ना हो ऐसा नहीं हो सकता राग अवश्य उत्पन्न होगा। और उस सम्मान में कोई बाधा डालेगा तो द्वेष भी अवश्य उत्पन्न होगा इसलिए व्यवहार काल में कार्यों को करते समय हम अपनी भावना को बदलें यदि सकामता है तो निष्कामता को तो उत्पन्न करें अर्थात हमें इसका कोई लौकिक फल नहीं चाहिए ये निष्कामता है और यह निष्कामता कैसे उत्पन्न होगी निष्कामता की भावना कैसे उत्पन्न होगी जब हम संसार के दुखों को देखेंगे संसार के ऐश्वर्यों में दुख मिश्रित है संसार के ऐश्वर्य क्षणिक है इसके उपरीत ईश्वर का जो ऐश्वर्य है वो स्थाई है लंबे काल तक प्राप्त होने वाला है जब संसार का ऐश्वर्य और ईश्वर का ऐश्वर्य उन दोनों की तुलना करेंगे तो सम्मान संसार के ऐश्वर्य का महत्व हमारे सामने समाप्त हो जाएगा इस संसार की इच्छा नहीं रहेगी फिर ईश्वर प्राप्ति की इच्छा रहेगी ईश्वर के आनंद प्राप्ति की इच्छा रहेगी और यही क्या है यही भावना निष्काम को उत्पन्न करेगी तो ये प्रत्याहार की सिद्धि के लिए ये उपाय है धारणा धारणा का फल बताया गया है कि धारणा से पापों को भस्मीभूत करें पापों को भस्मीभूत करने का मतलब है पाप के जो संस्कार हैं उनको नष्ट करें और ये नष्ट उसी प्रक्रिया से होंगे जैसे मैंने पहले बताया जब हम धारणा का अभ्यास करते हैं तो उस अभ्यास के काल में जो क्रोध लोभ मोह भय शोक झूठ बोलना चोरी करना आदि के संस्कार होते हैं वो धारणा के काल में धारणा के अभ्यास के काल में दबे रहते हैं उनको बढ़ने का अवसर नहीं मिलता और इस दौरान वो धीरे धीरे कमजोर होते जाते हैं इस प्रकार से पाप धारणा के अभ्यास से भस्मीभूत होते हैं और धारणा के बाद है ध्यान अब जब आप ध्यान लगा रहे हैं ध्यान के समय आसन भी लगा हुआ है ध्यान के समय प्रत्याहार की स्थिति भी है ध्यान के समय धारणा की स्थिति भी है तो इन तीनों के लाभ भी ध्यान के समय हमको होंगे आसन के जो लाभ है वो ध्यान के काल में हमने आसन लगाया हुआ है तो आसन का लाभ भी हमें ध्यान के समय मिलेगा ध्यान के काल में हमने प्रत्याहार किया हुआ है प्रत्याहार का जो फल है वो भी हमें ध्यान के समय मिलेगा ध्यान के समय समय हमने धारणा बनाई हुई है तो धारणा का जो फल है वो भी हमें ध्यान के काल में मिलेगा और ध्यान का फल क्या बताया गया है ध्यान करने से क्या लाभ होता है क्या फल मिलता है उसका फल लिखा है भाव रूप में बताता हूँ ऋषि दयानंद जी ने अधिक वेद में लिखा मैं अनिश्वर के गुण जो हर्ष शोक आदि हैं और अविद्या आदि जो जीव के दोष हैं उनको भस्मीभूत करें अर्थात अविद्या आदि दोष ध्यान से भस्मीभूत होते हैं वो तो धारणा में भी होते हैं वो तो प्रत्याहार में भी होते हैं वो तो योग के सभी अंगों में होते हैं अब यमनियम का पालन करेंगे उसमें भी अविद्या आदि दोष भस्मीभूत होंगे और अनीश्वर के गुण जो हर आदि हैं वो भी ध्यान के काल में नष्ट होते हैं ऋग्वेद भाष्य भूमिका में लिखा है एक सांसारिक व्यक्ति और एक योगी उपासक व्यक्ति की स्थिति व्यवहार काल में बताई गई है कि जब सांसारिक व्यक्ति, व्यक्ति व्यवहार के अंदर प्रवृत्त होता है तो उसकी चित्त की वृत्ति हर्ष और शोक से युक्त होती है हर्ष और शोक में डूबी रहती है और जब योगी उपासक व्यक्ति संसार के अंदर व्यवहार के अंदर प्रवृत्त होता है तो उसकी चित्त की वृत्ति आनंद से युक्त रहती है उत्साह से युक्त रहती है वो हर्षिषो के समुद्र में डूबता नहीं है वो हमेशा आनंदित रहता है उत्साहित रहता है तो ये फल किसको प्राप्त होगा केवल ध्यान से नहीं सभी सभी अंगों का पालन करना पड़ेगा हाँ सभी अंगों का पालन करना पड़ेगा तभी यह स्थिति प्राप्त होगी सत्याग्रह प्रकाश में ये लिखा है संभवतः सातवें समोल्लास में लिखा है कि ईश्वर की भाव रूप में बताता हूँ कि ईश्वर की उपासना से आत्मिक बल इतना बढ़ता है कि वो पहाड़ के समान दुख आने पर भी घबराता नहीं तो यहाँ ईश्वर की उपासना का मतलब क्या हो ये अष्टांगी होगी जो केवल ईश्वर का ध्यान कर रहा है यम नियम का पालन नहीं कर रहा उसका आत्मिक बल बढ़ेगा ही तो सभी योग के अंगों का अनुष्ठान करेगा विधि पूर्वक तो उसकी आत्मा का बल इतना बढ़ेगा कि वो पहाड़ के समान दुख आने पर भी घबरा घबराएगा नहीं तो ये ध्यान के फल है ध्यान करने से हमें अनेक फलों की प्राप्ति होती है ऋग्वेद भाष्य भूमिका में ध्यान के विषय में एक दृष्टांत दिया गया है उदाहरण दिया है कि जैसे नदियाँ समुद्र के अंदर प्रवेश करती हैं वैसे ही उपासक ईश्वर के ज्ञान और स्वरूप में मग्न हो जाए इसको कहते हैं ध्यान और समाधि का उदाहरण दिया है ये तो ध्यान का उदाहरण दिया है और समाधि का उदाहरण दिया है कि जैसे कोई मनुष्य नदी के अंदर डुबकी लगाए और डुबकी लगाकर बाहर आए इसी प्रकार से ईश्वर के अंदर डुबकी लगाकर बाहर आना चाहिए और वेद वेदभाष्य में एक स्थान पर लिखा है कि जो मनुष्य शुद्ध परमेश्वर में समाधि से पवित्र होते हैं जो मनुष्य शुद्ध परमेश्वर में समाधि से पवित्र होते हैं वो जगत के अंदर प्रतिष्ठा को प्राप्त होते हैं तो ध्यान और समाधि में इतना ही अंतर है कि ध्यान में आत्मा मन और जिस विषय का ध्यान किया जा रहा है ईश्वर तीनों वर्तमान रहते हैं और समाधि में क्या होता है जीवात्मा ईश्वर के आनंद में मग्न हो जाता है ध्यान है खोज इसको एक उदाहरण से समझेंगे जैसे मान लीजिए आपने कभी ताजमहल नहीं देखा आप सुना है कि ताजमहल ऐसा ऐसा है उसकी सुंदरता ऐसी है उसका रंग ऐसा है ठीक है न वहाँ ऐसी हरियाली है इन इन पत्थरों से बना है इसने बनवाया है ये सुना है देखा नहीं है अब आप उस ताजमहल को देखने के लिए जा रहे हैं ठीक और तो जब आप इसको देखते सम देखने के लिए जाएंगे तो आपके मन में ताजमहल का विचार चलेगा हम ताजमहल को देखने जा रहे हैं वो ऐसा होगा ऐसा होगा कल्पना करें ये क्या है ध्यान और जब आप ताजमहल के पास पहुंच जाएंगे उस समय क्या होगा जो आप रास्ते में विचार कर रहे थे चिंतन कर रहे थे वो सारा समाप्त हो जाएगा अब उस ताजमहल को देखने में ही आप मग्न हो जाएंगे खो जाएंगे अपने को भी भूल जाएंगे ये क्या है समाधि वाले ध्यान में है खोज और समाधि में है उस वस्तु की प्राप्ति होने पर उसके स्वरूप में मग्न होना तो ये एक ऐसी विद्या है ध्यान की विद्या समाधि की विद्या कि जो करता ध्यान करता है विधि पूर्वक ध्यान करता है समाधि को प्राप्त करता है तो समाधि अवस्था में ईश्वर की ओर से उसको बल मिलता है समाधि अवस्था में ईश्वर की ओर से उसको विद्या मिलती है समाधि अवस्था में ईश्वर की ओर से उसको ईश्वर जैसा कर्म मिलता है वो फिर व्यवहार के अंदर ईश्वर जैसे कर्मों को करता है व्यवहार के अंदर उसके अंदर बड़े बड़े कार्यों को करने का सामर्थ्य उत्पन्न होता है ये समाधि का लाभ है ध्यान का लाभ इसलिए प्रतिदिन हमें विधि पूर्वक जो विधि बताई गई है उस विधि के अनुसार हमें ध्यान समाधि का अभ्यास करना चाहिए आसन लगा लेंगे जिस आसन पर आप ध्यान करते हैं कमर गर्दन सीधी रहेगी शरीर के सभी अंगुओं को शिथिल कर देंगे ज्ञान से विचार से शिथिल करना है प्राणायाम भी विचार से किया जाता है ज्ञान से किया जाता है वहाँ पर नासिका में हाथ रखकर उसको रोकना नहीं होता वहाँ श्वास प्रश्वास को हम ज्ञान से ही रोकते हैं ऐसे ही प्रयत्न शैथिल्य जो हम करेंगे वो ज्ञान से ही हमें करना है विचार करना है कि अब मैं शरीर के सभी अंगों में जो प्रयत्न हो रहा है उस प्रयत्न को मैं शिथिल करता हूं यही उपाय है शिथिल करना अब एक प्रयोग करेंगे केवल आत्मा और परमात्मा का चिंतन करना है शरीर को भूल जाए संसार को भूल जाए यह नियम बना लें कि अब कोई दूसरा सांसारिक बाह्य लौकिक विचार नहीं उठाना विषय से संबंधित विचारों को उठाना है सबसे पहले अपनी आत्मा के विषय में विचार करें कि मैं आत्मा इस शरीर से पृथक अनुरूप निराकार चेतन स्वरूप हूँ अपनी आत्मा के स्वरूप में स्थित हो जाएं, आत्मा का अनुभव करें केवल शरीर को भूल जाएं, मन मनन्द्रियों को भूल जाएं, आत्मा को निरंतर जानते रहें कि मैं जीवात्मा इस शरीर से पृथक अनुरूप निराकार चेतन स्वरू जीवात्मा के परिमाण को समझाने के लिए उपनिषद के अंदर दृष्टान्त दिया गया है कि जैसे सुई की नोक होती है उसके बुद्धि से आप दस हजार भाग कर दीजिए दस हजारवे भाग के तुल्य जीवात्मा का परिमाण है जो समझाने की दृष्टि से कहा गया इतना सूक्ष्म जीवात्मा है ऐसे ऐसे जीवाणु कीटाणु होते हैं जो हम आँखों से नहीं देख सकते उनके अंदर भी जीवात्मा होता है केवल जीवात्मा का चिंतन करना है मैं नित्य हूँ अविनाशी हूँ निराकार हूँ अनुरूप हूँ और कोई विचार नहीं निधान जीवात्मा के विषय में समापत्ति चित्त की समापत्ति को फन करेंगे जीवात्मा में सदाकार चित्त को करेंगे समापन चित्त को करेंगे अब ईश्वर का विचार करेंगे ईश्वर भी निराकार चेतन स्वरूप हैं और मैं अनुरूप निराकार जीवात्मा ईश्वर में डूबा हुआ हूं। ईश्वर मेरे बाहर भी हैं भीतर भी हैं और अपने गुण कर्म स्वभावों के साथ ईश्वर मेरे भीतर विद्यमान हैं मेरे साथ में केवल आत्मा और परमात्मा दोनों को ही विचारना है दूसरा कोई विचार नहीं होता केवल मैं आत्मा हूं और परमेश्वर, और मैं अनुरूप निराकार जीवात्मा ईश्वर में डूबा हुआ इस स्थिति को बनाए रखने का अभ्यास करें और उसका काल बढ़ाते हैं क्योंकि जब हम ध्यान करते हैं उस ध्यान के काल में ये ईश्वर और जीवात्मा का व्यापक व्यापक संबंध हमें अनुभव में रहना चाहिए मैं ईश्वर में डूबा हुआ हूँ ईश्वर मेरे भीतर है और मैं ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना कर रहा यह भाव उस काल में, काल में ध्यान के बनाए रखना होता। बस का निराकार, निराकार परमेश्वर को ही व्याप्य व्यापक रूप में अनुभव करना इन वाक्यों को बार बार दोहराते रहें। मैं निराकार अनुरोध जीवात्मा ईश्वर में डूबा हुआ हूँ ईश्वर मेरे बाहर भीतर निरंतर व्याप्त हो रहे हैं मुझे जान रहे हैं इन पंक्तियों को बार बार दोहराते रहें, तो व्याप् व्यापक संबंध का अनुभव होता रहेगा ईश्वर का प्रभाव हमारे ऊपर बढ़ता जाएगा और संसार का प्रभाव धीरे धीरे कम होता जाएगा जितनी अच्छी स्थिति संपादित होगी व्यवहार काल में भी इस व्यापक व्यापक संबंध की समृद्धि बनी रहेगी व्यवहार काल में भी हम अपने आप को शरीर के रूप में नहीं देखेंगे आत्मा के रूप में देखेंगे और ईश्वर का अनुभव करते रहे इसका अच्छा अभ्यास होने पर फिर तुरंत इस व्याप व्यापक संबंध के स्थापित होते ही ध्यान की स्थिति बन जाती है परंतु उसके लिए अभ्यास की अपेक्षा है केवल आत्मा और परमात्मा को व्यापक व्यापक संबंध के रूप में देखना है और कुछ विचार नहीं करना उन पंक्तियों को ही दोहराते हैं यथाशक्ति यथा रुचि बाहर रोक के धीरे धीरे अंदर रहेंगे ओम तो का जप चक्कर मानव जीवन का लक्ष्य क्या है उसके साधक बाधक कौन से हैं ईश्वर संपूर्ण सृष्टि के स्वामी हैं सर्वव्यापक हैं मन इंद्रिया आदि पदार्थ जड़ हैं मैं चेतन जीवात्मा को चलाने वाला हूँ ईश्वर यहीं हमारे साथ विद्यमान हैं है। हम इंडेक्शन जान रहे हैं हम ईश्वर की उपासना कर रहे हैं उसको ईश्वर जान रहे सर्व्यापक हैं और संसार का स्वरूप कैसा है संसार हमें तृप्त नहीं कर सकता ईश्वर के आनंद को प्राप्त करके ही ईश्वर को प्राप्त करके ही हमारी हो तृप्ति होगी मैं जीवात्मा नित्य हूँ अविनाशी हूँ अनुरूप हूँ निराकार हूँ ईश्वर हम सब जीवों के माता पिता हैं गुरु आचार्य है। सब बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए अब गायत्री मंत्र का उच्चारण करते ईश्वर हमारे समीप है हम जो मंत्रों के माध्यम से स्तुति प्रार्थना उपासना कर रहे हैं ईश्वर को सुन रहे हैं साम रहे हैं मंत्रों का अर्थ भी करेंगे साथ साथ और भावना भी बनाने का प्रयास करेंगे समर्पण भाव बना रहे कि हम ईश्वर के लिए सामर्थ्य से ज्ञान विज्ञान से इस आंतरिक कर्म को कर रहे हैं और जो प्रार्थनाएं कर रहे हैं वो ईश्वर की सहायता से ही पूरी हो सकती है हम अल्पज्य अल्प सामर्थ्य वाले जीवात्माओं जिवा, में इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम उन प्रार्थनाओं को स्वयं पूरी कर नेत्र कान आदि ज्ञानेंद्रियों को हम ईश्वर की आज्ञा के अनुसार ही उनका उपयोग करें जो ज्ञान हमारे लिए हिसाब हो उसी ज्ञान का ग्रहण करें कर्मेंद्रियों से भी हम ऐसे कर्मों को करें जिससे आत्मा की उन्नति हो ऐसे कर्मों को ना करें जिससे कि आत्मा का नाश हो ये ईश्वर का आदेश है कि मैंने तुम्हें जो काम प्रत्येक दिए हैं, उनको तो तुम मेरी आज्ञा के अनुसार उत्तम ज्ञान और उत्तम कर्मों में लगाओ प्राणायाम करेंगे तीन आगमर्षण मंत्रों के माध्यम से ईश्वर बड़े सामर्थ्यवान हैं बड़े बलवान हैं शक्तिशाली हैं अनादिकाल से सृष्टियों को बनाते आ रहे हैं उनका पालन और विनाश करते आ रहे हैं और ये कार्य बड़ी ही सरलता से बिना किसी दूसरे की सहायता लिए कर रहे हैं ऐसे ईश्वर के अनुकूल चलने में ही हमारा हित है कल्याण है ऐसे ईश्वर के यदि हम विपरीत चलेंगे विरोध करेंगे तो ईश्वर सर्व्यापक हैं सब जगह विद्यमान है, हमारे कर्मों को देख रहे हैं जान रहे हैं हम ईश्वर की न्याय व्यवस्था से दंड व्यवस्था से बच नहीं सकते और उससे हमारी बड़ी भारी हानि होगी इन भावनाओं के साथ मन के अंदर कोई बुरा विचार कोई विरोध की भावना दूध करने की प्रेरणा ली ओ सत्य पसो यजाय kana dai kara परिक्रमा मंत्रो के माध्यम से सामने की दिशा पीछे की दिशा दाएं और बाएं की दिशा ऊपर नीचे भीतर दूर, दूर तक भीतर भी सर्वत्र ईश्वर को व्यापक रूप से अनुभव करते हुए ईश्वर सभी दिशाओं में दूर दूर तक परिपूर्ण हो रहे हैं व्यापक हो रहे हैं दिशाओं में जितने पगड़ है वो ईश्वर के है ईश्वर ने डूबे हुए है रक्षा कर रहे, है। रहे, है। है। तो रहे हैं और निर्भय है ईश्वर के गुण और रचे हुए पदार्थ धार्मिकों की रक्षा करने वाले हैं बाण के समान और दुष्टों को बाढ़ के समान पीड़ा देने वाले हैं ईश्वर के दिव्य गुण जो मंत्रों के अंदर बताए गए हैं उपलक्षण के है। रूप में ईश्वर इंद्र हैं सोम हैं वरुण हैं विष्णु हैं जो जीवों की रक्षा करने वाले हैं को की रक्षा करने वाले हैं दृष्टियों को संताप देने वाले हैं इन दिव्य गुणों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देंगे ईश्वर जो हमारी रक्षाएँ कर रहे हैं बांध के समान पदार्थों को उत्पन्न करके उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देंगे तथा ईश्वर से ये भी प्रार्थना करेंगे कि यह परमेश्वर हम आपके दिव्य गुना को धारण करें ऐसा समाचार प्रदान करें तथा अंतर्यामी रूप से ऐसी विज्ञान दीजिए जिससे कि हम आपके लिए हुए पदार्थों का सदुपयोग करें दुरुपयोग ना करें सबके लिए साधना रहेंगे और जो हमसे द्वेष करता है हमारे विपरीत चलता है आप सर्वव्यापक या है, सर्वान्तर्यामी हैं हमें अंतर्यामी रूप से ऐसा विज्ञान लीजिए जिससे कि हमारा किसी के प्रति मन में भाव उत्पन्न ना हो इन भावों के साथ इन प्रार्थनाओं के साथ मनसा परिक्रमा मंत्रों का प्रयोग करेंगे शब्दों का अर्थ भी करना है भावना भी बनानी बनाने रसी तो रक्षिता नमो रक्षि नमो नमोपति इंद्रो धिपतिरि रक्षिता पित नमोति न जिदिवर नोपति नीष ए नमो दिपति जो नमो लक्षि जो नमाष नम एसो जोष्व सं धिपति प्रजो रक्षिता ऋषो नमति जो नम रक्षिति नुभ्यो नमा जोश्माष्टमस्तम नोधिपति कर्मा ची वो रक्षितापति यो नमो रक्षि यो नम ऋषु नमे योस्मा वयं विस्मत पतिपतिरिपतिषि रक्षिष्वा तेज नमिपति जो नमो नमो नमो नमु जो नम ते जोस्मा स्म हो सभी दिशाओं में हमने ईश्वर का विचार कर लिया ईश्वर सभी दिशाओं में परिपूर्ण है कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जहाँ ईश्वर नहीं है तो इस प्रकार से हमारा मन सब दिशाओं में ईश्वर का विचार करके अब ईश्वर में ही स्थिर होगा क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापक हैं सभी पदार्थ ईश्वर के हैं ईश्वर हमें व्याप्त है अब सांसारिक पदार्थों का प्रभाव कम हो जाता है ईश्वर का प्रभाव बढ़ जाता है और मन स्वतः ही ईश्वर में स्थिर हो जाता है और उपस्थान मंत्रों के माध्यम से हम ईश्वर के साथ संबंध स्थापित करते हुए ईश्वर हमारे निकट है हम ईश्वर में ईश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना करेंगे आश्री करें साथ साथ में भावना भी बनाने का प्रयास करें ओ उत्तर देव दिवता सूर्य ब्र जोत्तम या तेदस दिवति हे प्रभा कारणी हम चक्षुर्मित वरुणस्यामा जगत तत्ष स्वाह तच शुक्रमचर पशेम शरद शीवेम शरद शिणुया म शाशत प्रब्लवा म शद शतमदीना उच्चारण्य श्रद्धा पूर्वक उच्चारण करना चाहिए अब गायत्री मंत्र का उच्चारण गोवामर तरवी esta काम सत्य ये परम दयालु परमेश्वर आदि ही हमारे साथ विद्यमान हैं आपकी कृपा से आपके लिए साधनों से आपके लिए ज्ञानी ज्ञान से अवसर से सामर्थ्य से ये हमने जब उपासना आदि का संपादित किया आपकी कृपा से सहायता से ये निर्विघ्न रूप से संपन्न हुआ आपको धन्यवाद देते हैं तथा शिव परमेश्वर हम इस आंतरिक कर्म का कोई लौकिक फल ना चाहें तो हम यही चाहें कि के पास है हमें धर्म का ज्ञान हो हम सदा धर्म का अर्जन करें और धर्म से ही पदार्थों का अर्जन अर्जन करके उनका भोग करें और शिव ही वैराग्य को प्राप्त करते हुए मोक्ष को प्राप्त करें ये आपसे जनती है प्रार्थना है आप से इस प्रार्थना को स्वीकार की